आज उन्नीस मई दो हज़ार सोलह गुरुवार दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग विज्ञान भैरों की धारणाओं के पढ़ने के क्रम में आज के लिए इकतीस बत्तीस तैंतीस और चौंतीस में धारणाओं को पढ़ने का संकल्प लेके आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं इसके पहले कि इन धारणाओं को शुरू करें बीच की इसके पहले की तो धारणाओं के बारे में अति संक्षेप में चर्चा करके फिर हम इसको शुरू करते हैं इसके पहले की जो दो धारणाएं थी उनतीसवीं और तीसवीं धारणाएं जिसमें कालाग्नि रुद्र के बारे में बताएंगे कालाग्नि रुद्र शिव के संहारक शक्ति है जिसके द्वारा वो अपने समस्त व्यक्त अभिव्यक्त सृष्टि को वापस अपने में समेटता है वो अग्नि रूप और चूंकि जैसे हम कहते हैं कि हमारे शरीर में वो सब कुछ है जो यशु है तो हमारे पैर के दाहिने अंगूठे में ऐसी तंत्र की मान्यता है कि कालाग्नि रुद्र का निवास है तो हम इस धारणा में उनतीसवीं धारणा में ऐसी प्रकल्पना करते हैं कि हमारे दाहिने पैर में उपस्थित कालाग्नि रुद्र की अग्नि अपने लपटों में मेरे पूरे शरीर को ग्रास करती जा रही है और मेरा शरीर रास में बदलता चला जा रहा है जब ये लपटें पूरी तरह से ऊपर उठते चली जाती हैं और पूरा शरीर राख में बदलता चला जाता है और यहाँ पर योगी अपना ध्यान सतत इस जलते हुए शरीर से अलग नहीं करता सतत पूर्ण एकाग्रता से इसी शरीर पर ध्यान करता है कि मेरा शरीर जलता जा रहा है और राख में बदलता जा रहा है और मैं देखता चला जा रहा हूँ जैसे ही वो पूरा शरीर राख के ढेर में बदलता है और जब उस ढेर को देखता है तो उसको एक प्रबल अंतरबोध प्राप्त होता है कि मैं इस शरीर से अलग हूँ क्योंकि पूरा शरीर चल चला गया उसके अंदर जो मस्तिष्क था वो चला गया उस मस्तिष्क के साथ मन बुद्धि अहंकार जो उसमें निवास करते थे वो भी नष्ट हो गए मेरी आंखें भी नहीं हैं जिससे मैं इस संसार को देखता था उसके बावजूद मैं राख के तो ढेर को देख रहा हूँ यानी मे मुझ इस विनाशशील शरीर के बीच में वो अविनाशी तत्व को पहचान जाता है क्योंकि लगत जब वो उस पर ध्यान करता है तो वो अपने आप को उससे अलग कर लेता है उस शरीर से जो विनाशकारी शरीर से उससे अलग कर लेता है और इस तरह से उसको अपने अविनाशी स्वरूप का बोध हो जाता है इसी तरह से जो तीसरी धारणा थी उस तीसरी धारणा में भी कालाग्नि रुद्र के बारे में ही वर्णन था उसमें यह था कि पूरा ब्रह्मांड कालाग्नि रुद्र की लपटों से जल रहे हैं और उस ब्रह्मांड में सब कुछ आ गया जैसे मैं मेरा मकान मेरा घर परिवार मेरा रिश्तेदार धन दौलत से लेके इस ब्रह्मांड का सब कुछ चाहे वो नदियाँ हो पहाड़ हो सब पर आग लगी है और वो सब कुछ भस्म होता चला जा रहा है और मैं उस भस्मीभूत होने की प्रक्रिया को सतत एकाग्रता से निहार रहा हूँ ये प्रक्रिया पर ध्यान लगातार देता है पूर्ण विश्व जल समाप्त हो जाता है और वो अभी भी देख रहा है क्योंकि वो समाप्त नहीं हुआ है इस तरह से उसको सार्वभौम ईश्वर चेतना का बोध होता है कि मैं ही हूँ अकेला और इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं क्योंकि जो दूसरे थे सब जल गए ना कोई जीव बचा ना जंतु बचा ना कोई पहाड़ बचा ना धरती बची ना कोई मंदिर बचा ना मस्जिद बचा कुछ भी नहीं बचा जो कुछ था सब कुछ राख में तब्दील हो गया और मैं अकेला बचाऊँ तो वो सार्वभौम किशोर चेतना का बोध यानी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का जो बोध है वो उसको प्रबलता से उत्पन्न होता है वो अपने चैतन्य को या अपने चित्त को चित्ती के स्तर तक यानी स्वतंत्र शक्ति के स्तर तक को उठा लेता है इस तरह की ये दो धारणाएं थीं क्योंकि हर व्यक्ति के व्यक्तित्व तो के अनुकूल कोई ना कोई धारणा उसको उपयुक्त महसूस होगी तो इस धारणा पर ध्यान किया जा सकता है इन दोनों धारणाएं बहुत विशिष्ट धारणाएं हैं ये और कालाग्न रुत्र की धारणा के बारे में सुसूत्र में भी हमने पढ़ा था इसी धारणा के बारे में इसका उदाहरण और कहीं कहीं जगह दिया हुआ है उससे जो अगली धारणा जो हम अगली पढ़ने जा रहे हैं स्वदेह है जगतों का यानी हम अपने शरीर के भिन्न भिन्न अवयवों को अपने अपने बनाने वाले घटकों में अवशोषित होने का ध्यान करते हैं यानी जो जहाँ से आया है वहाँ चला जाए जैसे मटकी मिट्टी से आई है वो मिट्टी में चली जाए हमारा शरीर मिट्टी से आया है मिट्टी में चला गया जो सूक्ष्म है वो उच्चतर है विराट है जो स्थूल है वो निम्नतर है और वो सीमित है जो जितना स्थूल है जैसा एक मटकी उसकी एक बहुत ज़्यादा सीमाएं हैं मतलब इस विश्व में जितनी भिन्नता है उसमें वो एक अपने आप में एक अलग मटकी है उसका एक रूप है उसका एक आकार है एक रंग है उसके अंदर एक व्योम है एक खाली स्थान है जिसका अपना एक आकार है उसकी एक सीमा इस तरह वो अत्यंत सीमित द्वैत के रूप में एक मट की तो जो स्थूल जितने भी संसार में कृतियाँ हैं वो स्थूल सूक्ष्म में विलीन होती है सूक्ष्म सूक्ष्मतर में विलीन होता है और सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम में विलीन होता है इस तरह अपने से अधिक जो महीन है उसमें विलीन होते होते अंततः प्रक्रिया शिव तक चली जाती है इस क्रिया को संलयन या फ्यूजन बोलते हैं या यहाँ पर हम आत्म व्याप्ति बोलते हैं इसका तंत्र का शब्द है आत्म व्याप्ति। इस तरह से हम बताते हैं कि हमारे शरीर में ये पंचभूतात्मक शरीर है तो पंचभूत तन्मात्राओं में विलीन हो जाते जैसे हमारे शरीर की जो मिट्टी है वो गंध में विलीन हो गई इस तरह से हमारे पाँचों शब्द स्पर्श रूपरस गंध क्रमशः शब्द स्पर्श रूप रसगण क्रमशः अपने अपने घटकों में विलीन हो जाते दादा ऐसे तो शब्द स्पष्ट रूप रसगण पांचों महाभूत अपनी पांच तन्मात्राओं में विलीन हो जाते वो पांचों तत्मात्राए अहंकार में विलीन हो जाती है अहंकार बुद्धि में विलीन हो जाता है और बुद्धि प्रकृति में विलीन हो जाती है और प्रकृति शिव चेतना में विलीन हो जाती है इस तरह सब कुछ सदाशिव में विलीन हो जाता है इस तरह से ये जो तो भावना है विलीन करने की ये आत्मव्याप्ति कहलाती है जिसमें हम हमारे शरीर के भीतर ही इस विलीनीकरण की प्रक्रिया को अंजाम देते चले जाते हैं इसके अब घटक जो हैं शरीर के अपने अपने निर्माण करने वाले मूल घटकों में जो अति महीन और महीनतम और महीनतम सबसे अधिक महीने उनमें विलीन होते चले जाते हैं तो इस बहानों को फ्यूज़न कहते हैं और ऐसा बताते हैं कि जब ये शिव सदाशिव के स्तर तक पहुंचता है तो परादयी प्रकट होती है इसमें जो वर्णन दिया है कि जब ये व्याप्ति सदाशिव के स्तर तक पहुँच जाती है यानी जो हमारे पंचमहाभूत पंच, पंच तन्मात्राओं में मिलते हैं पंच तन्मात्राएँ अहंकार में मिलती है अहंकार बुद्धि में और बुद्धि अपनी प्रकृति में मिलती है इस तरह से हम जब उसको अपने से महीन अपने से महीन, महीने जिससे जो निकला है वो आपस उसी में मिलता चला जाए इस तरीके से ये बढ़ते बढ़ते सदाशिव के स्तर तक पहुंच जाता है तो जब सदाशिव के स्तर तक ये हमारी व्याप्ति पहुँचती है इसके लिए सतत एकाग्रता से ध्यान करना होता है तो जब ये व्याप्ति वहाँ सदाशिव के स्तर तक पहुँचती है तो इस फ्यूजन रिएक्शन से या सनलाइन की क्रिया से परादेवी प्रकट होती है हम ये सब अच्छी तरह से समझते हैं ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है वही हमारे शरीर के अंदर भी हो रहा है हमें बार बार हर बारे बार ये बात पकड़ते हैं कि सूर्य में ये क्रिया होती है सूर्य में हाइड्रोजन का न्यूक्लियस दूसरे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से मिलता है और उसी के द्वारा ये ऊर्जा प्रकट जो धूप के रूप में हमको दिखाई देती है जो ऊर्जा वो निकलती है उसका कोई अरबों हिस्सा हमारे धरती पर आता है बल्कि उससे भी कम और उससे धरती का सारा काम चल जाता है ये पंखे चल रहे हैं उसी से चल रहे हैं, उजाला उसी से हो रहा है हम बोल रहे हैं हमारे बोलने की ऊर्जा भी वहीं से आ रही है जो अन्न से ऊर्जा अन्य ली वो अन्न में भी ऊर्जा वहीं से आई तो वो कहाँ से आ रही है उसी परादेवी से जो सनलाइन की क्रिया या फ्यूजन रिएक्शन से पैदा हो रहा है सूर्य के अंदर जो फ्यूजन रिएक्शन हो रही है जो अरबों साल से हो रही है और अभी कुछ अरब वर्षों तक अभी और होती रहेगी उसमें इतना ईंधन पैदा हो जाता है आप सूर्य के आकार के लकड़ियाँ लगा दो इकट्ठी कर दो तो जल जला के आठ पंद्रह दिन में महीने दो महीने में तो अभी खत्म हो जाएगी लेकिन ये सनलाइन की क्रिया अरबों साल से चल रही है और अभी अरबों साल तक चलेगी इसमें पदार्थ अपने मूल घटक ऊर्जा में अवशोषित हो रहा है पदार्थ से ऊर्जा बन रही है वहाँ पदार्थ समाप्त होता जा रहा है और ऊर्जा पैदा होती जा रही है तो ऐसा ही हम भी करते हैं जब हमारे शरीर के अंदर तो भी प्रकट होती है बाहर की तरफ परादेवी धूप के रूप में हमको सूर्य के प्रकाश के रूप में सूर्य की ऊर्जा के रूप में इस धरती को मिलती है वो भी परादेवी है और वो इस संसार को चलाती है संसार को चलाने की ऊर्जा का जो तात्कालिक स्रोत है वो सूर्य देवता है और सूर्य से निकलने वाली धूप है और वो धूप कहाँ से निकली वो भी इसे साउंडलाइन के क्रिया से फ्यूजन रिएक्शन से निकलते साइंस पढ़ेंगे अगर कम्यूंस पढ़ेंगे कि फ्यूजन रिएक्शन से ही ये इतनी सारी धूप की उत्पत्ति होती है जो इतनी ऊर्जा देती है कि उस ऊर्जा का एक अरवा खरवा भाग इस पूरे संसार को चलाता है हम कहते हैं इतने मेगावाट के जनरेटर ये वो आखिर ये सब ऊर्जा कहाँ से आ रही है किसी भी जनरेटर से ऊर्जा पैदा नहीं की जा सकती सारी ऊर्जा उस वो से आ रही है या तो प्रकाश अवश्लेषण से पेड़ों ने इकट्ठी कर ली और फॉसिन फ्यूल के रूप में ज़मीन में रह गई जब भूकंप भूकंप आया तो पेड़ अंदर चले गए उससे वो कोयल बन गया आज उससे कोयले से ऊर्जा फैलाती है उसी से अत्यधिक प्रेशर की वजह से उससे पेट्रोल डीजल बन गया उससे आज हम उसको उपयोग कर रहे हैं लेकिन कुल मिलाकर के वाई कहाँ से वो सारी ऊर्जा उससे संलाइन से सा आई हुई ऊर्जा सूर्य साइड तो हम अपने शरीर के भीतर अगर ये फ्यूजन रिएक्शन को अंजाम देते हैं फ्यूजन रिएक्शन करते हैं तो हमारे भीतर ही वो परादैवी प्रकट हो जाती है उस ऊर्जा के स्रोत को हम अपने अंदर छिपाए हुए हैं और उस ऊर्जा के आयाम के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि उस ऊर्जा की क्षमताएं असीम यहाँ आप लगा सकते हैं कि भौतिक रूप से उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा जो अरबों बरस से संसार को चला रही है और अरबों वरस तक चलाने की क्षमता है उस ऊर्जा के स्रोत को हम अपने भीतर छिपाए तो हमारे भीतर जब परादरी प्रकट होगी तो हम उससे क्या नहीं कर सकते हम यहाँ पर एक साधक की तरह उस ऊर्जा का यही उपयोग करते हैं उस ऊर्जा से हम मात्र हमारे आध्यात्मिक यात्रा को गति देना चाहते हैं हम नहीं चाहते कि हम कोई सिद्धि प्राप्त करें न हमको ये चाहते हैं कि हमको कोई सांसारिक चीज़ जो चाहिए उससे या हमको ऐसा काम करना चाहिए जबकि ये भी कर सकते हैं इन सिद्धियों को अगर हम नकारते हैं तभी हमारी यात्रा आगे बढ़ती है अन्यथा वापस हम संसार में गिर जाते हैं अगली है पीनामच ये तो ऊपर वाली आख में थी अब नीचे की पीनाम्च दुर्बलाम शक्ति करके जो अगली जो बत्तीसवीं धारणा है इस बत्तीसवीं धारणा में एक एक्सरसाइज दी हुई है एक व्यायाम दिया हुआ है उसके दो अलग अलग व्याख्याएं हैं एक पारंपरिक व्याख्या ये है कि हम जो अपने प्राण शक्ति है, जो हमारे साथ में श्वास के रूप में आ, लगातार प्राण वायु के रूप में हमारे साथ चलती है ये स्थूल रूप से चलती है। स्थूल रूप से कैसे चलती है कि ये भोटी हो गई है जैसे एक चाकू को वापरते वापरते अब जरूरत होती है कि अब ये काम नहीं करती तो इसको हम तीखी कर लें महीन कर लें ऐसे ही जब हम लगातार प्राण शक्ति का दुरुपयोग करते तो प्राण शक्ति की तीक्ष्णता समाप्त हो जाती तो यहाँ पर ऋषि कहते हैं कि उसको पीनाम का मतलब होता है श्वास लेने की क्रिया उसको आप महिन कर लो महिन करने का मतलब होता है प्राणायाम के द्वारा उसको अनुशासित कर जब वो प्राणायाम के द्वारा अनुशासित हो जाती है तो उसके बाद में जब हम उस सतत उस क्रिया को अनुशासित तरीके से करते हैं श्वास लेने की क्रिया को और साथ ही साथ उन बिंदुओं पर जहां पर श्वास समाप्त होती है चालू होती है। उस पर हम जब ध्यान करते हैं तो हमें मुक्ति प्राप्त होती है। स्वातंत्र प्राप्त होता है अंतिम लाइन है मुक्ति वो आपन यानी जो मुक्ति प्राप्त होती यहाँ पर इसका एक पाठभेद भी है अभिनव गुप्ते कहते हैं कि हम मुक्ति पर स्वप्न स्वातंत्र में आप निखाएं मुक्ति स्वातंत्र में आपने होती की जगह स्वप्न स्वातंत्र में आपने होती है यानी कि, कि वो व्यक्ति जब सोने के पहले ये प्रयोग करता है कि अपनी श्वास को धीरा करता है धीमा करता है जिसे श्वास की गति को धीमी करता जाता है तो उसको उन्होंने कहा इसी को महीन करना है कि श्वास की गति को स्थूल रूप से लेने के बाद में उसको गति को धीमा करता चला जाता है और जब ऐसी स्थिति में वो स्वप्न में चला जाता है स्वप्नावस्था में चला जाता है तो उसे निद्रा में भी जागृत अवस्था प्राप्त होती है वो निद्रा में भी अपने सपनों को अपनी तरह देख सकता जैसे स्वप्न में कोई आपको दृश्य दिखाई दे उसका कोई नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं होता जो कुछ दिखाई दे रहा है मजबूरन हमको देखना है हम उसे देखने से न तो इनकार कर सकते हैं न उस दृश्य में है अपना कोई तो दखल दे सकता लेकिन योगी को उस परिस्थिति में उस स्वप्न की स्थिति में भी अपना अधिकार प्राप्त हो जाता है उसको देख सकता है उसको न देख सकता है उसमें अपना दखल दे सकता है यानी स्वप्न पर उसको स्वातंत्र प्राप्त हो जाता है तो छेमराज जी उसको लिखते हैं सुप्त स्वतंत्र मापन यानी सोचने के बाद भी उसको स्वतंत्रता उसको बनी रहती है ये उसकी व्याख्या है उनकी अब इसका जो अगला वाला है तैंतीस वो अतिविशिष्ट है क्योंकि इसको समझना वास्तव में द्वैत और अद्वैत का पुल है कि सेतु है जो हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि द्वैत कहाँ से आया और कैसे हम उस वापस अद्वैत को जा सकते हैं अगर जैसे मतलब हम किसी द्वीप पे आ गए हैं और एक ही रास्ता है जो मेन लैंड से हमको जोड़ सकता है जैसे हम अर्दमान द्वीप अगर मालूम पड़ा कि एक ही रास्ता जिससे हम वापस अपनी भूमि पर जा सकते हैं तो उस रास्ते के द्वारा ही हम वापस अपने घर लौट सकते हैं ऐसे ही हमको ये द्वैत के देश में हम आ गए द्वेश के टापू पर हम आ गए जो राग भी है यहाँ द्वेष भी है, अपने भी हैं पराये भी हैं भिन्नताएं हैं क्रोध भी है मिलन भी है बिछो भी है यानी कुल मिलाकर हर चीज़ के दो पहलू हैं अंधेरा भी है उजाला भी है तो इन द्वैत के देश में हम आ चुके इस द्वैत से वापस हम अद्वैत के रास्ते पर जाना चाहते हैं तो हमको उस सेतु को खोजना पड़ेगा जिस रास्ते से हम यहाँ पे आए हैं तो ये जो तैंतीसवीं धारणा है इस धारणा को बहुत गहराई से बहुत शांति से बहुत अच्छी तरह समझना ज़रूरी है क्योंकि इस धारणा के द्वारा हम उस रास्ते को समझ सकते हैं जिस रास्ते के द्वारा हम इस संसार को वैसा देखते हैं जैसा देख रहे हैं और वैसा अनुभव करते हैं जैसा अनुभव कर रहे हैं और मजेदार बात यह है कि इन सब बीच में वो सारे वैज्ञानिक तथ्य भी आ जाते हैं जिनके द्वारा हम क्वांटम फिजिक्स गॉड पार्टिकल सब इसमें आ जाते हैं अभी आपको इसमें अपने को सब समझ में आने लगेगा कि ये सब चीज़ें वैज्ञानिक भी उसी रास्ते को खोज रहे हैं उसी पुल को खोज रहे हैं वो कहते हैं कि थ्योरी ऑफ़ एवरीथिंग टी ओ बोलते हैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग यानी वो एक ऐसी थ्योरी खोज रहे हैं विज्ञान आज भी कम से कम डेढ़ सौ कि क्या ऐसी कोई एक थ्योरी है एक हाइपोथिस परिकल्पना जिसको हम सिद्ध कर सके और जिसके द्वारा संसार में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ सिद्ध हो जाए यानी हमको उसके बाद किसी दूसरी थ्योरी की जरूरत नहीं पड़े एक सिद्धांत समझ में आ जाए जिस सिद्धांत के द्वारा इस सृष्टि की हर पहले सुलझ जाए कोई भी दूसरा सिद्धांत जरूरत नहीं हो एक ही सिद्धांत तो उसका नाम वैज्ञानिकों ने काल्पनिक रूप से रखा है टीओ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कई थ्योरी आई हैं किसी का नाम रखा यूनिफाइड फील्ड थ्योरी किसी का नाम है स्ट्रिंग थ्योरी लेकिन कई थ्योरी ऐसी आई अनसर्टनेटिक थ्योरी ऑफ अनसर्टनेटी रिलेटिविटी इन सब के बीच एक सामने को खोजने का प्रयास आइंस्टीन ने बरसों तक करते रहे आखिर उनका जीवन समाप्त तो हो गया लेकिन वो सफलतापूर्वक ऐसा कोई फील्ड नहीं खोज पाया जो वो सभी थ्योरी को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे ला खड़ा कर दें इसके द्वारा सब कुछ एक्सप्लेन हो जाता है हम ऋषि उसी की बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ एवरी थिंग की बात कर रहे हैं वो उसी की बात कर रहे हैं कि संसार अस्तित्व में कैसे आया जब शिव ने विमर्श किया कि मैं अकेला हूँ और एक भिन्नता का वातावरण पैदा करना चाहता हूँ मेरे साथ कुछ और हो जिससे मैं इंटरेक्ट करूँ तो जब उसने ऐसा विचार किया तो उसके अंदर एक शक्ति का दर्शन हुआ कि मुझ में एक शक्ति है और वो शक्ति तत्पर थी शिव का आदेश मानने के लिए कि तुम कहो करो इसका हमारा सांसारिक उदाहरण अगर हमारे से एक दिनहीन व्यक्ति सामने आए और हमारे सामने वो मजोरी करने लगे या हम पर हमला करने की कोशिश करें तो सबसे पहले अपने हम अपने आप को पूछेंगे कि हम इससे निपटने में सक्षम हैं तो अंदर से शक्ति जवाब आप देखिए हाँ लगा दो लो थप्पड़ कान पकड़ के बाहर कर दो क्योंकि हम अपनी शक्ति को तोलते हैं और जब अंदर से पाते हैं कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं तो उस समय हम आनंद से भर जाते हैं कि सामने चैलेंज तो है लेकिन वो मेरे काबू में है उस चैलेंज को मैं स्वीकार कर सकता हूं और जो तात्कालिक का आवश्यकता है उसको मैं पूरी करने में सक्षम हूं तो मैं आनंद से भर जाता हूँ तो शिव ने जैसे ही अपने अंदर यह विचार किया कि मैं अनेक हो जाऊं एक भिन्नता का वातावरण बनाऊ और फिर उससे खेलूँ तो अंदर से उस शक्ति ने अंतर प्रेरणा थी कि हाँ ऐसा कर सकते क्यों कर सकते हैं क्योंकि कोई विरोध ही नहीं जब हम किसी का कान पकड़ने के बारे में सोचते, सोचते हैं हम सोचते हैं हमसे ज्यादा ताकतवर तो नहीं है हम तो इसका कान पकड़े हमारी गर्दन पकड़ लें लेकिन यहाँ तो दूसरा कोई था ही नहीं इसलिए उसकी शक्ति एप्सोल्यूट उसकी शक्ति निरपेक्ष थी क्योंकि उस शक्ति को किसी से तोलना संभव ही नहीं था तोला तब जाता है जब दो हो कि उसकी शक्ति ज्यादा है कि मेरी जब मैं ही हूं तो मेरी शक्ति कितनी हुई असीम हो गई मेरी शक्ति अगर एक है सामने वाले की दो है तो मैं बोलूंगा मेरी एक बटे दो मेरी एक है सामने वाले की एक है तो क्या बोलूँगा हम बराबर है एक बटा एक है मेरी एक है उसकी आधी है तो मैं क्या बोलूँगा मैं दुग्ना सबसे शाली हूं मेरी एक है सामने वाले की जीरो है तो मेरी क्या हो गई एक बटा है ना अनंत इसलिए उसने अपनी शक्ति को अनंत के रूप में जाना कि मेरी शक्ति का कोई अंत नहीं है क्योंकि शक्ति है और सामने शून्य विरोध जीरो इसका मतलब कि मेरी शक्ति अनंत है और उसी का नाम है स्वतंत्र शक्ति उसी का नाम है दुर्गा चंडी माँ पार्वती कितने ही नाम ले लो उनकी शक्ति के वो सब कुछ वही है जो अनंत शक्ति है उस शक्ति को अनंत क्यों बोलते हैं क्योंकि सामने से जब तोलते हैं तो मुझसे उसका भाग देते हैं मेरी शक्ति से सामने वाली शक्ति का भाग देते हैं जब मेरी शक्ति अगर एक है उसको एक मान लो और तो सामने वाले की शून्य है तो एक बटा शून्य शक्ति हो गई अनंत वही अनंत शक्ति शिव की स्वतंत्र शक्ति है वही अनंत शक्ति इस ब्रह्मांड को बनाने वाली शक्ति तो और वो कैसे आई वो शक्ति अस्तित्व में विमर्श के द्वारा जब उसने अपने भीतर झांका शिव ने कि मैं क्या कर सकता हूं तो वो शक्ति अंदर से प्रकट हुई इसलिए इसका नाम है विमर्श शक्ति क्योंकि इसके अंदर संसार की सारी भाषाएं सारे शब्द सारी कथा सारी कहानी जो कुछ होना है कहानी हो रही है आप कल बोलो कि ऐसा हुआ था ये कहानी बन जाएगी आज का दिन कल कहानी बन जाएगी तो संसार की समस्त कहानियां उसमें छिपी है संसार की समस्त भाषाएं उसमें छिपी हैं क्योंकि जो कुछ सोना है भविष्य भूत वर्तमान सब कुछ उसमें छिपाए क्योंकि उसी से निकला है इसलिए उसका नाम है परावाक इसलिए शिव की शक्ति के नाम है जो सांसारिक नाम हम लोगों ने रख रखे हैं दुर्गा चंडी पार्वती और इसके जो आध्यात्मिक नाम है वो स्वातंत्र शक्ति परादेवी विमर्श शक्ति ये उसके आध्यात्मिक नाम तो ये परावाक या परादेवी ये संसार की रचना की मदर है माता है और इसी में जो कुछ रचा इसने जो कुछ रचा उसके बीच में रचना के बीच में एक जोड़ बनाती चले क्योंकि अलग तो हो ही नहीं सकती थी एक बात ध्यान से समझ लो कि जब वो बनाता है कुछ भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपने से अलग कर ही नहीं सकता चाहे वो द्वैत का संसार बना दे करोड़ों भिन्नताएं पैदा कर दें अपने से अलग ले नहीं जा सकता शिव क्यों नहीं ले जा सकता è? क्योंकि अपने से अलग कहां ले जाएगा क्योंकि अपने से अलग कुछ है ही नहीं वो स्पेस बनाएगा तो भी वही है समय बनाएगा तो भी वही है मनुष्य बनाएगा तो भी वही है दूरी बनाएगा तो भी वही है नज़दीकी बनाएगा तो भी वही दिन बनाएगा रात बनाएगा तो भी वही तो उसने अपने आप को अपनी ही भित्ती के ऊपर भिन्नता का संसार रचा लेकिन इस सबके बीच में जोड़ बना हुआ था आपस में जुड़े हुए थे क्योंकि अलग तो हो ही नहीं सकते क्योंकि कुल मिला एक ही केंद्र से निकलने वाले भिन्न भिन्न आर्य केंद्र से तो जुड़े ही रहेंगे केंद्र से अलग नहीं हो सकते इसलिए वो जो जोड़ था जो जोड़ था वो थी मात्र का मात्र का यानी अल्फाबेट्स जिनके द्वारा भिन्नता का संसार आपस में जुड़ा रहा भिन्नता के दो दो हिस्से हुए जैसे जब चुंबक बनता है तो एक नॉर्थ पोल साउथ पोल बनता है यानी एक उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव बनता है चुंबक का लेकिन वो आपस में एक विशेष से जुड़े रहते हैं उन दोनों को अलग नहीं कर सकते आप कि नॉर्थ पोल अलग चल जाए साउथ पोल अलग कर दो जी नहीं उसके दो टुकड़े करते हैं उसमें फिर नार्थ और साउथ इकट्ठे हो गए नार्थ नॉर्थ वाला चाहिए हमारा को नहीं मिलेगा कभी कभी भी नहीं मिलेगा क्यों? कि नॉर्थ तभी मिलेगा जब साउथ साथ में आएगा एक चीज साथ में आएगी आएगी दोनों साथ में आएगी एक अकेली नहीं आएगी ऐसे ही इस जोड़ का नाम है मात्र का जिसने व्यक्त संसार को शिव से जोड़ रखा जो अलग नहीं हुआ इसलिए इस देवी का नाम मातृ शक्ति मिली तो आप ही नाम हो गए आपने सांसारिक नाम तो पढ़े दुर्गा चंडी माता पार्वती आदि देवी आद्या ये सब उसके नाम हैं पौराणिक नाम है हमारे आध्यात्मिक नाम हो गए इसमें परावाक विमर्श शक्ति मातृका स्वतंत्र शक्ति परादेवी ये सब उसके आध्यात्मिक हमारे नाम हैं लेकिन वो विमर्श शिव के विमर्श से पैदा हुई अब वो जो खुद था वो शिव प्रकाश रूप था प्रकाश की क्या परिभाषा प्रकाश यानी जो चेतन है जो जागृत है और उस जागरण के प्रति भी जागृत है इस बात को बहुत गहरे समझ एक खिलौना है बैटरी से चल रहा है वो खिलौना जागृत है उसमें लाइट भी चमचमा रहा है पहिए भी गोल गोल घूम रहा है लेकिन वो अपनी जागृति के प्रति जागृत नहीं है उस जागृति को वो नहीं जानता कि मैं खिलौना चल रहा हूं उसको कुछ भी नहीं मालूम कि मैं खिलौना हूं और मैं चल रहा हूं और मेरी लाइट टिमटेमा रही है लोग मुझसे आनंद ले रहे हैं उसको इस बारे में कुछ नहीं मालूम इसलिए उसकी चेतना अधूरी लेकिन शिव चैतन्य या शिव का प्रकाश वो जागृत भी है और उस जागृत के प्रति जागृत है उसको बोलते हैं वो चेतन है और उस चेतना के प्रति भी चेतन है यानी जैसे मैं अपने आप को तो लूँ तो मैं कहूँगा हाँ मैं जीवित हूँ और मैं जीवित हूँ या मैं जानता हूँ मैं न केवल जीवित हूँ लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं जीवित मैं जानता हूँ कि मैं कुछ कर्म कर रहा हूँ जानता हूँ कि क्या कर रहा हूँ इस तरह से जब मैं अपनी चेतना के प्रति चेतन होता हूँ तो ये प्रकाश रूपता है तो शिव प्रकाश रूप थे और शक्ति विमर्श रूप थी अब यहाँ पर दो पोलराइजेशन शुरू हो गए जब संसार को बनने की क्रिया हुई अभी तो दूध है मक्खन भी इसी में है छाछ भी इसी में है अभी कोई अलग नहीं हुआ लेकिन जैसे ही शून्य इच्छा की संसार बनाया जाए उसके अंदर दो हिस्से होने लगे दूध को अभी हमने जामन भी नहीं डाला मत ना तो दूर की बात है उसके पहले ही उसके अंदर दो हिस्से जन्म लेने लगे ले ले ले ले। एक मक्खन का एक छाठ क्या अब मक्खन मक्खन अलग होने वाला है छाछ छाछ अलग होने वाली है अभी आप छाट को और मक्खन को अलग नहीं कर सकते वो तो एक ही मेरे मन में एक भावना जागी मैंने देखी कहीं करुणा जागी मैंने सोचा मैं इसको एक कविता लिख के अपने दिल का दर्द व्यक्त कर दूँ वो दर्द उस दर्द की क्या कोई भाषा है कोई भाषा नहीं है एक अंग्रेज के हृदय में दर्द उठेगा एक रशियन के हृदय में वही दर्द उठेगा वही दर्द आपके हृदय में उठेगा वही दर्द किसी पोर्तगाली के हृदय में उठेगा तो क्या उस दर्द में कोई फर्क है कोई फर्क नहीं है क्योंकि ये दर्द परास्तर स्तर पर उठाए पर से वो पश्चन्ती स्तर तक आया पश्चंती स्तर का वो स्तर है जहाँ पर कि उसने उसको अपने से अलग करने का प्रयास किया उसने कहा कि मैं एक कविता लिखूंगा और इस दर्द को व्यक्त करूंगा तो पश्चिमती के स्तर पर वो दर्द अपना एक फिर एक नया पोलराइजेशन लेने लगता है कि मैं इस दर्द को कविता के रूप में एक के व्यक्ति में मैं कहानी लिखूंगा इस दर्द पर चौथा कर मैं इस दर्द के ऊपर एक संगीत का निर्माण करूंगा कोई चाहता है इस दर्द पर एक चित्र लिखूँगा एक चित्र का निर्माण करूँगा कोई कहता नहीं मैं तो एक कवर बना दूंगा इसकी एक ताजमहल का निर्माण करूँगा इसलिए उस दर्द के अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न हो सकती लेकिन वो दर्द जब शुरू हुआ क्या उसमें कोई भिन्नता थी एक का अपने से बिछो हो गया उसके हृदय में एक दर्द पैदा हुआ क्या उस दर्द में कोई भाषा थी उस दर्द में एक ही भाषा थी वो थी परावरणिक जो किसी भी व्यक्ति हो चाहे वो गाय हो कुत्ता हो इंसान हो या किसी देश के रहने वाला हो या उसकी कोई भी मातृभाषा हो उस दर्द की कोई भाषा नहीं वो भाषा परावाणी है और वहीं से ये कहानी शुरू होती है और जब वो कहा पोलराइजेशन होता है जब भिन्नता पैदा होने लगती है हमारे हृदय के अंदर एक कुछ उमड़ घुमड़ पैदा होता है कि अब मुझे कविता लिखनी है एक दर्द हृदय में पैदा हुआ कविता लिखनी है तब उस पोलराइजेशन का नाम है वर्ण और कला ये पहला ध्रुवीकरण है अब शिव के हृदय के अंदर उसके विमर्श के अंदर पहला ध्रुवीकरण है ये बात थोड़ी सी कठिन लग सकती है लेकिन इतनी कठिन नहीं है हम समझ सकते हैं कि जैसे ही हमारे हृदय में हम वो कविता और काव्य की भाषा से ठीक से समझ में आता है वो दर्द का जो एहसास होता है उस एहसास की अभिव्यक्ति करना चाहते और शिव के हृदय में भी एक आनंद का एहसास था उस आनंद को वो बांटना चाहता था तो किसके साथ बांटे इसलिए उसमें कोई अपना एक साथी पैदा करना था जिसके साथ वो इस आनंद को बांटे तो यह साथी पैदा करना ही द्वे थे उसको दूसरा पैदा करना था इसलिए दूसरा आ गया तो सबसे पहले उसके हृदय के अंदर उसके विमर्श में जब दो हिस्से होने लगे दो पोल होने लगे कि मुझे संसार को दो हिस्सों में बनाना है, एक मैं और एक ये एक मैं और एक मेरा संसार हर एक व्यक्ति ऐसे सोचता है मैं और मेरा संसार जैसे आप आपके लिए आप मैं सोचता हूँ लेकिन मेरे लिए आप मेरे संसार का हिस्सा हो जितने आप बैठो मेरे संसार का हिस्सा हो आपके लिए सब लोग दूसरे आपके संसार के हिस्से हैं ऐसे ही वर्ण से कला अलग होने लगी वर्ण वो था जो प्रकाश वाला हिस्सा था शिव का अस्तित्व वाला हिस्सा चेतना वाला हिस्सा था और कला वो थी जो उसका शिव का विमर्श वाला हिस्सा था जो उसका शक्ति वाला हिस्सा था वो तो दोनों अलग होने लगे उसने दो बनाने थे तो अंदर या अंदर दो है अभी बिल्कुल दो नहीं हुए ये देखिए यहाँ पर ये दोनों एक दोनों में कोई भेद नहीं है अभेद रूप से जैसे मक्खन दूध में मिला है उसको आप हाथ लगा के देखो नहीं दिखाई देगा ये जो कला है ये एक प्रकार से सीमांकन है क्योंकि सबसे पहली बात जो कुछ अंदर बन रहा था वो भी असीम था उसकी संभावनाएं भी असीम थी वो हो सकता है कि वो 26 टांग वाला आदमी बना देता हो सकता है कि वो एक टांग वाला आदमी बना देता हो सकता है 50 आँखें होती हमारे कुछ भी कर सकता था उसकी स्वतंत्र थी शक्ति ये उसने जो इमेजिन किया वैसा बनाया उसने जैसा चाह वैसा बनाया तो उसने सबसे पहले जो कुछ बनाना चाहा उसमें सीमा डाली क्योंकि असीम को जब तक सीमित नहीं करोगे उसको रूप देना संभव नहीं असीम को रूप कभी मिल ही नहीं सकता इसलिए सीमाएँ ही रूप देती है हमेशा एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि जब सीमा होती है तो ही रूप होता है असीम का रूप हो ही नहीं सकता क्योंकि आप क्या देखते हो आप बोलते हो दरी है क्योंकि दरी की सीमा दिखाई देती है आप बोलते हो आश्रम है ये आश्रम की सीमा दिखाई देती है आप बोलते महेश्वर है क्योंकि महेश्वर की सीमा दिखाई देती आप बोलते हिंदुस्तान है क्योंकि हिंदुस्तान की सीमा दिखाई देती जिस चीज़ की सीमा नहीं दिखाई देती आप उसको नाम ही नहीं दे सकते या उसको एक ऐसा नाम दे दो जिसके बारे में हम खुद भी कुछ कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में नहीं ले सकते हम कहते निराकार भगवान लेकिन हमारे दिमाग में उसकी कोई अवधारणा बैठती नहीं इसलिए सबसे पहले सीमांकन होना जरूरी था और वो सीमांकन की पहली प्रक्रिया जो उसके अंदर पैदा हुई उस प्रक्रिया का नाम था कला उसमें पांच सीमाएं बनी निवृत्ति कला प्रतिष्ठा कला विद्या कला शांता कला शांता तीता कला ये जो ऋषियों ने ध्यान में जो कुछ जाना वो उन्होंने शास्त्रों में लिख दिया उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा उन्होंने नाम दिया शिव कहा शिव कहा एक निवृत्ति कला जिसमें ये जो पूरी सृष्टि का जो ठोस हिस्सा है वह है पृथ्वी तो पृथ्वी निवृत्ति कला में रहती मतलब उन्होंने एक सीमा कर दी कि पार्टीशन कर दी कि एक सीमा के अंदर धरती रहेगी दूसरी सीमा प्रतिष्ठा कला के अंदर तेईस तत्व रहेंगे पंच महाभूतों में से धरती तो अलग हो गई निवृत्ति कला में चलेगी बाकी के चार महाभूत पाँच तन्मात्राएँ पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच कर्मेंद्रियाँ मन बुद्धि अहंकार का अंधकरण और साथ में प्रकृति इत तेवीस तत्व प्रतिष्ठा कला में चले गए उसके बाद में विद्या कला आती है जहाँ पे पुरुष और माया कला विद्या राह काल्य ये पांच कंचुक माया और साथ में पुरुष ये इसमें चले गए विद्या कला में उसके बाद में आई शांता कला जिसके अंदर की शुद्ध अधने शुद्ध विद्या ईश्वर सदाशिव और शक्ति ये चारों शांता कला में चले गए अब बचते हैं खाली शिव वो थे शांता तीता कला में यानी केंद्र में शांता तीता कला वो केंद्र है जहाँ परमेश्वर शिव इस तरह से जो भिन्नता की सृष्टि के सबसे पहले पांच सीमांकन हुए कि इन इन सीमाओं में हम भगवान ने सोचा कि इस इन इन सीमाओं में हम बनाएं क्योंकि जब तक सीमा नहीं है तो असीम को हम रूप कैसे देंगे और सीमाएँ बनाना है तो उन्होंने सीमाओं का एक खाका दिमाग में तैयार किया जैसे आप बोले कविता लिखेंगे तुलसीदास जी ने सोचा मैं महाकाव्य लिखूंगा तो महाकाव्य का खाका बहुत बड़ा था एक छोटी सी सोडू की कविता होती जो एक लाइन दो लाइन की होती तो हर एक के दिमाग में खाका होता है ऐसे खाके बनाएंगे कि इनमें हम सृष्टि का निर्माण इन के अंतर्गत करेंगे ऐसे बनी कला उसके बने पाँच हिस्से कला जो थी वो उसका शक्ति वाला हिस्सा था वर्ण जो था उसका प्रकाश वाला हिस्सा था मैं और मेरी शक्ति दोनों भिन्न नहीं है लेकिन दोनों को द्वैत की रचना के लिए तात्कालिक रूप से शिव ने अलग अलग कर दिया। मैं और मेरी शक्ति मेरी शक्ति को अधिकार दे दिया कि तुम अलग जाओ और थोड़ी देर के लिए मुझे भी भुला दो कि तुम कौन हो मैं भी भूल जाऊँ कि तुम कौन आओ इस तरह से उन्हें एक पोलराइजेशन ये अंदर हुआ अभी इस स्तर के ऊपर यह बड़ा स्तर है इस स्तर पर अभी कोई वास्तविक रचना बिल्कुल भी नहीं हुई ये ब्लूप्रिंट कागज पे भी नहीं आया ये ब्लूप्रिंट उसकी चेतना में ही समाया था लेकिन जब इस ब्लूप्रिंट में आगे रचना आई अब उनका 36 तत्व बनाना है तो उन 36 तत्वों में भी कुछ, कुछ तो मूल तत्व होगा जिनसे छत्तीस भिन्नताएं पैदा करेंगे तो छत्तीस तत्व जब संसार में आएंगे तो उन छत्तीस तत्वों का कोई स्रोत हो तो होगा जिनसे हम छत्तीस तत्व बनाएंगे जैसे हम मकान बनाते हैं तो खोजते ना ईंट तो चाहिएगी ना भैया जिनसे हम भले ही दीवाल बनाएंगे तो भी ईंट लगेगी वो पैराफिड बनाएंगे तो भी ईंट लगेगी बाथरूम बनाएंगे तो भी ईंट लगेगी तो ईट एक फंडामेंटल यूनिट है ना इस मकान की ऐसे ही तत्वों की भी एक फंडामेंटल यूनिट जिसको डॉट पार्टिकल के रूप में खोज रही है अभी पूरे वैज्ञानिक कि कोई ऐसा पार्टिकल जिसके द्वारा पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है समय भी उससे बना अंतरिक्ष भी उससे बना सारे इलिमेंट्स भी उसी से बने वो ऐसे गार्ड पार्टिकल को खोज रही है हमारे ऋषि कहते हैं वही गार्ड पार्टिकल है मंत्र और उससे बने छत्तीस तत्व जो मंत्र वाला हिस्सा है वो प्रकाश वाला हिस्सा है और उससे बनने वाला जो क्रिएटिव आर्ट है यानी जो बाहर दिखने वाला व्यक्त होने वाला हिस्सा है उस तत्व का वो है छत्तीस तत्व और उन छत्तीस तत्वों का मूल स्रोत क्या है मंत्र मंत्र वो है जो संसार के यूनिट्स का यानी संसार की इकाइयों का जन्मदाता है फिर ये है कौन है शिव का ही एक हिस्सा शिव का ही एक पहलू है शिव का एक एस्पेक्ट है मंत्र जो छत्तीस तत्वों को कौन कौन से छत्तीस तत्व है हम पढ़ चुके हैं कितनी बार कला विद्याल नियत से लेके माया मन बुद्धि अहंकार पुरुष प्रकृति और ऊपर जाएं अगर माया के स्तर के ऊपर तो शुद्ध विद्या ईश्वर सदाशिव और शिव शक्ति इस तरह से इन 36 तत्वों को जो हम हमेशा पढ़ते आए हैं इन 36 तत्वों का मूल इकाई जिनके द्वारा ये 36 तत्व बने उसको बोलते हैं मंत्र जिनको हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं संसार वाले गाड पार्टिकल के रूप में कि एक कण मिल जाए जिस कण से समय अंतरिक्ष भी उसी कण से बना है समय भी उसी कण से बना है और सारे पदार्थ उसी कण से बने हम कहते हैं न्यूक्लियस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन जितने हैं वो सब उसी कण से बने ऐसा किसी कण की हम खोज करना चाहते हैं तो वो है यहाँ पर मंत्र ये परापर स्तर पर अभी संसार व्यक्त रूप में नहीं आया लेकिन अब पूरी तरह से अव्यक्त भी नहीं है क्योंकि तत्व तो बनने लग गए हैं यह न कह सकते हैं कि मकान का निर्माण तो शुरू हो गया लेकिन अभी पिक्चर क्लियर नहीं हुआ क्योंकि अभी तो खाली उन्होंने गड्ढे खोदना शुरू कर रहे हैं ईंट टी खट्टी करी है रेत बुला ली है सीमेंट आ गई है लोहा आ गया लेकिन हमको अभी ये नहीं समझ में आ रहा कि मकान कैसे बनेगा चार मंजिलें बनेगा छः मंजिले बनेगा कमरे कितने बनेंगे हमको कुछ नहीं मालूम ऐसे ही संसार कैसा होगा ये अभी भी स्पष्ट है लेकिन इस स्तर पर संसार का निर्माण शुरू हो गया जैसे गर्भ में बालक होता है वो एक बिंदु की तरह होता है एक जो आलपीन आती उसकी हेड की तरह उससे भी छोटा उसमें अभी ना आप चाहे इतना खोज लो ना तो आँख दिखेगा ना कान दिखेगा ना रदर दिखेगा ना कोई हड्डी दिखेगी ना हाथ ना पाओ कुछ भी नहीं दिखाई देगा लेकिन उसमें सब कुछ छिपा है न केवल आँख हाथ पाँव उसका मन मस्तिष्क सब कुछ छिपा हुआ है उसके अंदर वो सबकी रचना उसी एक ही सेल से जिसको हम झाइगोट बोलते हैं उसी से समस्त शरीर की रचना होती है लेकिन जैसे जैसे ये विकसित होता है तैसे तैसे उसका रूप थोड़ा सा स्पष्ट होता चला जाता है कि अच्छा यहाँ पर हाथ बन रहा है अच्छा ये आंखें आ रही हैं अच्छा इसका रजा यहाँ बन रहा है इसी तरह से जैसे जैसे सृष्टि का अवतरण हुआ शिव का अवतरण होने लगता है तो अगले स्टेज पे जो बनता है पद और भूवन ये पूर्ण विकसित सृष्टि है अब यहाँ पर इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है पद वो है पद का मतलब होता है व्यस्ट मैं भाव व्यक्ति का भाव एक कुत्ता भी सोचता है कि मैं हूं और सारे संसार मेरा अपना संसार है और मेरे को इसको भोगना है और इससे सतत संघर्ष करना आप कोई भी व्यक्ति हो मैं भी हूँ तो ये सोचूंगा इस संसार में मेरे को जीवन यात्रा करनी है अपने जीवन को सफल बनाना है अपने जीवन को सार्थक बनाना है कहीं ऐसा नहीं हो कि समय बीत जाए और मौका निकल जाए इस तरह से मैं अपने आप को सतत इस सृष्टि में कहीं ना कहीं फिट करने की कोशिश करूंगा और मैं ये सामने पूरे संसार के ऊपर निगाह रखूंगा कि कौन मेरा है कौन पराया है कौन मेरा साथ देता है कौन मेरे से दुश्मनी रखता है कौन मेरे आड़े वक्त काम आता है कौन मेरी मित्रता का हिस्सा है इस तरीके से यह भाव है और यह है सृष्टि भाव भुवन भुवन जैसा पूरा संसार है उसको भुवन कहते हैं यानी उसको बोलते हैं मैनिफेस्ट वर्ल्ड यानी अभिव्यक्त संसार जो संसार अभिव्यक्त हो चुका है उन 36 तत्वों से भिन्नताएं प्रकट हो गई उन 36 तत्वों से लोहा भी बना प्लास्टिक भी बना सीमेंट बना मकान भी बने इंसानों के शरीर बने जानवरों के शरीर बने अंतरिक्ष बना आकाश बना चंद्र सितारे पहाड़ नदियाँ नाले झरने सब बने वो भिन्नताएं जब लीं उनने वो है भुवन और भुवन और ये वैष्टिभाव वैष्टिभाव में आया मैं ये मैं पद है अब इन दोनों के बीच में भिन्नता का रिश्ता इन दोनों के बीच में कुछ भिन्नता और कुछ अभिन्नता का रिश्ता था यहाँ पर टोटल भिन्नता का रिश्ता है लेकिन अंदर की बात यह है जो सिर्फ योगी समझ सकता है कि इन दोनों के बीच में भिन्नता नहीं है मैं शिव हूं शिव से ही अवतरित हुआ यह प्रकाश वाला हिस्सा और ये मेरी ही रचना है मंत्र से तत्व बना है और व्यक्ति से सृष्टि बनी है मुझसे ही ये संसार की रचना है इसलिए तो संसार को जैसा मैं देखता हूं मैं जैसा संसार को देखता हूं वैसा यह संसार है ऐसा नहीं कि जैसा संसार है वैसा मैं देखता हूँ मैं महत्वपूर्ण हूँ शिव महत्वपूर्ण है उसकी क्रिएशन कम महत्वपूर्ण है एक चित्रकार महत्वपूर्ण है उसका चित्र कम महत्वपूर्ण है क्यों क्योंकि वो चित्र में अभी भी तब्दीली कर सकता है बदल सकता है दूसरा बना सकता है यहाँ पर दो बहुत बड़े वैज्ञानिक सबके सामने दिखते थे जो मैं एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जिसको हम मैं बोलते हैं इंडिविजुअल है ना एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है ये समय के अधीन है समय से मुक्त मैं समाप्त हो जाता है ये एक इतना बढ़िया फंडामेंटल या आधार बहुत सत्य है कि इसको योगी अपने योग में काम देते और इसको ही गुरु नानक अकाल के रूप में बोलते थे कि तुम इस समय के बंधन के बाहर आते ही तुम्हारा जो छोटा मैं है वो बड़ा मैं बन जाएगा जो छोटा मैं है इंडिविजुअल वो विश्वानर बन जाएगा विश्वनर बन जाएगा यानी मैंने पूरा ब्रह्मांड तो इस छोटे मैं से बड़े मैं के आने के बीच में क्या है बाधा समय टाइम इसीलिए इस पूरे हिस्से का नाम क्या रखा गया काला इस पूरे इस तीनों चीजों का नाम रखा कालाधवा जो धीरे धीरे समय से बंधन में आता चला गया और इंडिविजुअल तक आते आते वो समय के पूरे बंधन में आ गया और उस सृष्टि में जो बना यानी जो विमर्श से बना यानी जो स्वतंत्र शक्ति से बना उसका नाम रखा देशानु यानी जो अंतरिक्ष के बंधन में आता चला गया यहाँ पर संसार में दो बंधन है समय का और अंतरिक्ष का इन दोनों बंधनों को योगी तोड़ना चाहता है जो चाहता है कि मैं समय के बंधन को तोड़ो तो मेरा मैं विश्वमय बन जाए मेरा मैं यूनिवर्सल आई बन जाए विश्व आत्मा बन जाए तो एक जीवात्मा को विश्व आत्मा बनाने के लिए उसको समय के बाहर आना जरूरी है अभी हमने कुछ धारणाएं में पड़ी थी जिसके द्वारा समय पर नियंत्रण किया जा सकता है और समय के बाहर आया जा सकता है यह निश्चित रूप से जो मैं कह रहा हूँ आपको सबको आसानी से नहीं समझ में आ रहा होगा निश्चित कठिनाई लग रही होगी हमको इसको समझना क्योंकि इसकी कॉन्सेप्ट बनाने में सबसे बड़ी बाधा हम स्वयं हैं क्योंकि इसकी कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं बन पाती कि हम अब तक जो द्वैत की जिंदगी जीते आए हैं उसी में हमारा कॉमन सेंस डेवलप हुआ है हमारा कॉमन सेंस इस समय और अंतरिक्ष के बंधन के अंदर पैदा हुआ है इसके बाहर जाना उस कॉमन सेंस के बाहर की बात है इसलिए इसको समझने के लिए एक इंटीट्यू अंडरस्टैंडिंग या जिसको कहते हैं एक सहज ज्ञान या अंतर ज्ञान की जरूरत होती है जो बाहरी ज्ञान पर निर्भर नहीं होता एक सहज ज्ञान या इंटीट्यू नॉलेज या अंतर ज्ञान बोलते हैं जिसको जो हमने एक बार पढ़ा था नॉन राशनल नॉलेज जो अक्रम ज्ञान है एक क्रमबद्ध ज्ञान है जैसे हम पहली पढ़ी पे, दूसरी पढ़ी पे, तीसरी पढ़ी पे, चौथी पढ़ी पहले हमने शरीर की रचना पढ़ी, फिर शरीर की क्रिया पढ़ी, फिर शरीर की बीमारियां पढ़ी, फिर शरीर के इलाज पढ़े और डॉक्टर बन गए तो ये क्रमबद्ध ज्ञान था लेकिन यहाँ पर हम बात जो कर रहे हैं उस ज्ञान की वो अक्रम ज्ञान थी यहाँ पर जो ज्ञान है वो अक्रम ज्ञान थी क्योंकि क्रम समय का गुलाम कभी भी समय के बिगड़ क्रम नाम की कोई इसलिए साइकोलॉजिकल में समय के आधीन होता है आप जब भी अपने आप को तोलते हो वो समय उसके बीच में यूनिट की तरह काम करता है आपके विचारों में आपके सोचने में आपकी क्रियाओं में हर जगह ये मैं ये समय के आधीन होता है हम जो कुछ कर्म करते हैं समय के अधीन करते हैं और उस समय के साथ ही और समय के अधीन ही, ही हमें उन कर्मों कर्म का फल प्राप्त होता है जैसे ही हम समय के बाहर निकल जाते हैं वो कर्म के फल पीछे छूट जाते हैं क्योंकि वो कर्म के सारे फल उस समय के अंदर ही हैं हम जैसे समय के बाहर आए हम समस्त पाप पुण्य से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि समय के बाहर आना उन पाप पुण्यों की सीमाओं का अतिक्रमण हो जाता है अंतरिक्ष भौतिक रूप से हम शरीर हमारा अंतरिक्ष के बाहर नहीं जा सकते लेकिन अंतरिक्ष की सीमाएं सृष्टि भाव की सीमाएं हैं क्योंकि वो कला जब बनी थी उसके अंदर ही अंतरिक्ष के सीमांकन कर दिया गया था लेकिन शिव भाव उन से ऊपर है उन समस्त आकारों के बाहर है इसलिए वो निराकार है समझना इसीलिए कठिन है क्योंकि हम सोचने का जो हमारा हजारों लाखों बरस का सिस्टम है हम कई जन्मों से सोचते हैं वो अवैत का ही सोचते हैं अद्वैत का हम अब सोचना शुरू कर रहे हैं तो हम एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं एक दिशा वो होती है ए रोड कि जिसके ऊपर आँख मींच के चले जाओ सड़क जिधर मुड़ेगी हम उधर मुड़ जाएंगे सड़क जहाँ रुकेंगी हम भी रुक जाएंगे इसलिए हमको अपने आँखल लगाने की जरूरत ही नहीं है और एक वो रास्ता है जब हमको अपना रास्ता एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए खुद बनाना है हमको खुद ढूंढना है कि किधर से चढ़ें इधर से चढ़ें कि उधर से चढ़ें इधर से, से सुरक्षित रहेगी उधर उस जगह पर हमको अपनी प्रज्ञा का उपयोग करना है तो द्वैत को समझना एवरेस्ट पर चढ़ना जैसा है अद्वैत को समझना एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा है और द्वैत का रास्ता एक भी रोड जैसा है हम चले आ रहे हैं आंख पेटे आँख नीचे चले जाएंगे कभी भी नहीं समझते कि दायनी मूढ़ी क्यों सड़क बाएं मूढ़ी क्यों हमको क्या लेना हमको मालूम है ये सड़क कहाँ जा रही है ऐसा ही द्वैत हमारे कॉमन सेंस पर कब्जा करके बैठ जाता है ये साइकोलॉजिकल आई या मानसिक व्यष्टिभाव ये समय पर आधारित है इसीलिए इसका नाम है कालाभुर समय के रास्ते से और वह अंतरिक्ष के रास्ते से दो रास्तों से सृष्टि प्रकट हुई तो प्रकट सृष्टि और उसका सृष्टि का भोगता मैं दोनों के बीच में मात्र का है अब एक और कांसेप्ट समझ लें यह शब्द रूप है जितना कालाधवा है ये शब्द रूप है और जितना देशाध्वा है वो अर्थ रूप है इनमें दोनों में एक शब्द और अर्थ का रिश्ता है जैसे एक शब्द है कुर्सी तो कुर्सी प्रकाश का हिस्सा है जहां क में ऊ की मात्रा स में रुटा हुआ कुर्सी है ना और यह एक वस्तु है सामने रखी हुई इसका नाम है हमने रख दिया कुर्सी उस कुर्सी का मुझसे जो सेतु है इस मातृका के द्वारा है यह कुर्सी शब्द उस कुर्सी को मेरे अंतस से जोड़ती है यह एक उदाहरण है पूरे ब्रह्मांड को मात्र का व्यष्टि से जोड़ती है। व्यक्ति और ब्रह्मांड के बीच में अटूट रिश्ता है उस अटूट रिश्ते का नाम है मात्र का वो मातृका ब्रह्मांड को व्यक्ति से जोड़ती है। इसलिए आप अभी दुर्गा सप्तशती का 50वां पेज पढ़ना। उसमें जो देवी अथर्व शीर्ष लिखा है उसमें लिखा है हाँ, मैं शब्दों में अर्थरूप से रहती हूं देवी अथवशी जो दिया है ना इसमें उसमें लिखा है कि मैं शब्दों में अर्थरूप से रहती हूं है ना ये शब्द है और उसमें मैं अर्थरूप से रहती हूं वास्तव में दुर्गा सप्त पूर्ण अद्वैत का ग्रंथ उसको हम अपनी दृष्टि से मात्र अगर हम अपने काम निकालने के लिए अनुष्ठान करते हैं तो वो काम निकलता है जैसे कि किसी योगी को योगिक शक्तियाँ मिलती हैं तो चाहे तो उन योगिक शक्तियों के द्वारा मात्र सांसारिक काम निकाला करे। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमको कुछ काम नहीं निकालना हमको इससे संसार को समझना तो हमारे गुरुदेव कहते हैं दुर्गा सप्तशती तुमको पूरा संसार का स्ट्रक्चर समझा सकते दुर्गा सप्तशती पूरा ब्रह्मांड क्या है समझा सकते कि वो ब्रह्मांड रूपिणी है शक्ति और उसने इस संसार को कैसे बनाया है उसमें सबसे और संसार में वो अपना किस किस रूप में है वो तंत्रोक्त दे देवी सुप्त में पढ़ लो उसे पूरा दिया हुआ है कि किन किन रूपों में मैं यहाँ पढ़ूँ और किस किस तरह से अवस्थित हूँ तो ये वास्तव में दुर्गा सप्तशती में जो अभिव्यक्ति है शक्ति की और ये जो शिव की अभिव्यक्ति है और इनके बीच में चूँकि शिव और शक्ति में अभेद है वो तो भूल से ही तय है कि शिव और शिव की शक्ति में भेद नहीं है ऐसे ही मुझ में और मेरे संसार में कोई भेद नहीं हो सकता जब मैं शिव का स्वरूप हूँ और ये संसार शक्ति का स्वरूप है तो मुझमें और संसार में अलग हो ही नहीं सकता और यह संसार मेरे बिगैर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता मेरे बिगर संसार का अस्तित्व ही नहीं हो सकता क्योंकि शिव के बिगैर शक्ति का अस्तित्व होगा किस शक्ति का धारण करने वाला शक्तिमान होगा तभी तो शक्ति होगी कितना भी बढ़िया ताकत पहलवान होगा अगर जब मर जाएगा तो उसकी शक्ति इकट्ठी करके अलग थोड़ी ला सकते कि दूसरे को दे देंगे वो शक्तिमान के ही भीतर शक्ति होती है इसलिए मेरे बिगर यह संसार कोई का कोई अस्तित्व नहीं क्योंकि शिव के बिगड़ शक्ति का अस्तित्व नहीं है वर्ण के बिगर कला का कोई अस्तित्व नहीं है मंत्र के बिगर तत्व का कोई अस्तित्व नहीं है पद के बिगैर भूवन का कोई अस्तित्व पर पद यानी इंडिविजुअल उसके बिगैर इस पूरे भूवन का यानी यूनिवर्स का कोई अस्तित्व नहीं इसलिए यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस यानी ब्रह्मांड का अस्तित्व व्यक्ति पर निर्भर करता है वैसे आज की बात में थोड़े से अपन क्योंकि विषय गंभीर था और मैं उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहता था इसलिए आज वो समय रहा नहीं जिस वक्त हम ये चाहते थे कि हम करीब आज पंद्रह मिनट का ध्यान करेंगे उसके लिए संगीत की भी हमने छोटी सी व्यवस्था करी थी कि उस संगीत पर ध्यान करेंगे लेकिन चूँकि आज समय देर हो जाएगी उसके लिए तो हम उसको अगले हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर देते हैं तो आज इतनी